कल्याण निधनम कालिमलमथनम पवन पाथेयम युक्षो सपद्त प्रस्थित सेश्रास् न में कविबर बचसार जीवन सज्जन बीज धर्मद्रुमश्य प्रभव भवता भूत रामनाम मधुर मधुर मेतन मंगल मं सकल निगम बलि सत्फल चित स्वरूपम सकदपी परिगी तम श्रद्धया हेलयावा भृगुवरनर मारे कृष्णना <coughs> नम कमलना भम kamalama aline nimama kamalapa nada namaste कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणति तस्म तग्वेबात्मबुद्धि प्रकाशम मुमह प्रपद्य बृंदारक वृंद ब्रिंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र पादार बृंदानुरागियों नियमानुसार थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा <coughs> Babru me re jalar लोगों को बताया था कि हम आनंद चाहते हैं क्योंकि दुखी है और इस दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति दोनों क्यों नहीं हो रही है इसका कारण भी बताया गया था कि इसका मूल कारण है अज्ञान अतय ज्ञान की आवश्यकता है हम आनंद चाहते हैं और आनंद ही है और आनंद से रहित है बहुत बड़ बड़ा आश्चर्य है तुलसीदास ने एक बड़ा सुंदर लिखा है आनंद सिंधु मध्य तव बासा अभिनुजा ने कतमर सीपिया समुद्र में मछली है समुद्र में और प्यासी है। ये पॉसिबल ये बात किसी से आप कहें तो बड़े जोर से बोलेगा इम अरे समुद्र में पानी की क्या कमी है कभी सूखता है क्या हो कि मछली मर जाएगी ऐसे ही आनंद सिंधु में इस जीव का निवास है या आत्मनि तिष्ठ वेद कहता है और फिर भी अनंत जन्म बीत गए और ये जीव आनंद का एक बिंदु नहीं पा सका और इसके पाने का साधन भी आपको बताया गया था कि मानव देह ही एक साधन है जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को समाप्त करके आनंद प्राप्ति की साधना कर सकते हैं वेदों के द्वारा आपको बताया गया था यदि इस मानव देह में हमने अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त किया तो दशको प्राक शरीर हजारो कल्प चौरासी लाख में घूमना पड़ेगा कठोपनिषद दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र मानव का महत्व भी आप लोगों को बताया गया उसके दोष भी बताए गए और अंत में आप लोगों को ये बताया गया कि वह कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी तो वो तीन तत्वों का ज्ञान है ब्रह्म जीव माया अब इस ब्रह्म जीव माया तत्व पर विचार करना है देखिए मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, ये विचार का विषय है नहीं लेकिन विचार करना है ब्रह्म जीव माया ये विचार का विषय नहीं है विचार हम किससे करेंगे मन से डिसीजन चिंतन मनन यह मन करता है ना लेकिन मन तो माइक इसलिए वेद कहता है यथो तो बाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह सा तैतरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का चौथा अनुबाक और दूसरी बल्ली का नवा अनुबाक और ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है और सांडल्योपनिषद में भी ये मंत्र है दूसरे अध्याय का पहला मंत्र ये मंत्र कहता है कि इंद्रिय मन बुद्धि ये सब उधार मत ले जाओ वो इससे परे है दिव्य है स्पिरिचुअल है और ये सब मटीरियल है माइक है लेकिन क्यों न ले जाओ इत्यादि बहुत से विषयों पर विचार करना आवश्यक है अन्यथा हम मानेंगे नहीं जरूर ले जाएंगे आदत है हम लोगों को अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार है न इसलिए डिटेल में वेदों ने शास्त्रों ने पुराणों में ब्रह्म जीव माया के विषय में बताया है वही हम बताएंगे अपने मन के विचार को नहीं बताएंगे तो चलिए पहले वेदों में ना बेद बिन मनुते तम बृहंतम पहला एटमिक वाक्य साठिया उपनिषद का चौथा मंत्र जो वेद नहीं जानता वो ब्रह्म को नहीं जान सकता आज हम ब्रह्म तत्व पर विचार करेंगे ब्रह्म तत्व का विचार वेद से ही होगा अथवा उस वेद के अनुगत जो शास्त्र हो पुराणों उनसे हो सकता है सबसे पहले चलिए श्वेताशुतरोपनिषति सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्म हंसो भ्रामचक्रे पृथ्त्म प्रेरिता जुष्ट ततस्तेनामृत में तीन तत्व हैं जो अनादि हैं ब्रह्म जीव माया इनमें जीव माया ये ब्रह्म के आधीन है पहले अध्याय का छठवां मंत्र और ये मंत्र नारद परिवराज को पिषद में भी है नवे अध्याय का पांचवा मंत्र फिर आगे कहते हैं संयुक्त में व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वीस हनीश्चात्मा बदते भोक्तृभाव मुच्यते सर्वपाशयी श्वेताषद पहले अध्याय का आठवां मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद का नवे अध्याय का सातवां मंत्र ये मंत्र क्या कहता है जीव और माया और तीसरा ब्रह्म इससे युक्त ये संसार है हम लोग जीव है और ये पृथ्वी जल तेज वायु आदि माया है और भगवान सर्व व्यापक है तीनों कंबाइंड हो करके इसका नाम पड़ा संसार इसमें दो तो नित्य है ब्रह्म जीव और ये जड़ जगत ये नक्षवर है माया नक्षवर नहीं है, जगत नक्षवर है सत्य मन च ये सत्य है लेकिन अनित्य है और ब्रह्म सत्य है और नित्य है जीव सत्य है और नित्य है माया भी सत्य है और नित्य है लेकिन जड़ है और आगे चलो ज्ञा जो द्वा बजा भीषणिषा बजा हेका भोग त्रिभोग्यायुक्ता अनंत आत्मा विश्वपो यता त्र जदा विंदते ब्रह्म में त्वेताचतरोपनिषद पहले अध्याय का नवा मंत्र नारद परिब्राज को उपनिषद में भी मंत्र है नौवे अध्याय का आठवां मंत्र ये मंत्र कहता है कि देखो जी एक वो है अज और एक हम भी है अज बराबर की टक्कर है भगवान भी अज माने जिसका जन्म न हो जिसका प्रारंभ न हो और हम भी है आज, लेकिन वो सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ हैं, अब हम सिकुड़ गए पहले बड़े जोर से रकड़े थे तुम भी आज हम भी आज भगवान ने कहा मैं सर्वज्ञ हूं तो मैं तो अल्पज्ञ हूं लेकिन ज्ञ लेकिन द्वाब है दोनों आज लेकिन वो ज्ञा है हम अज्ञा है और वो ईश है हम अनीस है वो हमारा शासक है प्रेरक है धारक है हम शास्त्र है प्रेर ज और आगे चलो चरम प्रधान अमृता क्षरम हर अक्षरात्मा नीसते देव एक तस्याना योजना तत्वभा विश्वमाया निवृत्ति श्वेताक्षत्रोपनिषद पहले अध्याय का दसवां मंत्र ये क्या कह रहा है एक जीव है एक माया है और इन दोनों पर शासन करने वाला एक भगवान है क्षरात्माना विशत देव एक, एक देव भगवान इनका शासक है ये भी नारद परिवराज को पिषद में मंत्र है नवे अध्याय का नवा मंत्र और आगे चलो एक नित्य में आत्म संस्थम नाता परम वेदित किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरित रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में ते तीन ब्रह्म है भोक्ता ब्रह्म भोग्य ब्रह्म प्रेरक ब्रह्म भोक्ता ब्रह्म कौन वेदई ने उत्तर दिया भोक्ता ब्रह्म कौन कठोपनिशम ने बताया आत्मान रथिन विद्य शरीरम रथ मेव तु बुद्धिम तुषारथिम विद्य मना प्रग्रह मे वच इंद्रिया गोचरान आत्म इंद्रिय मनोजगत भोक्ते पहले अध्याय तीसरी बदली का तीसरा मंत्र चौथा मंत्र ये वेद मंत्र कह रहा है कि एक रथ है रथ लकड़ी का रथ होता है ना अब आज के जमाने में वो कम होता है प्राचीन काल में राजा महाराजा रथ पर चलते थे आजकल तांगा वगैरह एक वगैरह है और उस रथ में बहुत से घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी है लगाम और एक ड्राइवर है सारथी और एक पैसेंजर है यात्री इतने का नाम भोक्ता ब्रह्म यानी हम लोग ये हमारा शरीर रथ हमारी इंद्रिया ए घोड़े हमारा मन ये रस्सी लगाम जो गवर्न करता है घोड़ों को और हमारी बुद्धि सारथी गवर्नर और हम माने जीवात्मा पैसेंजर है यात्री है ये रथ दिया है भगवान ने हमको मैंने कल बताया था ना करोड़ों जुगों बाद ये रथ मिला है मानव देख किसलिए मिला है इस रथ पर बैठ कर मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ कैसे आ जाऊं ये भी जैसे सृष्टि हुई तुरंत सबसे पहले ला कानून औट किया भगवान ने भगवे निश्वचित मेदा अस्तो भूतचित में पुराण ये मैत्रियुपनिषद छठवें अध्याय का बत्तीसवा मंत्र और बृहदारंगषद में भी ये मंत्र है दो चार दस अर्थात भगवान सो रहे थे उनके श्वास से पहले वेद प्रकट हुए वेद में क्या है मेरे पास आ जाओ ये जो मैं कह रहा हूं इसका तरीका लिखा है कैसे आ जाओ बड़ा दयालु पिता है हमारा पहले कानून बना दिया फिर हमको प्रकट किया निश्वसित मत्स्य फिर वीक्षितम फिर स्मितम फिर चरा पहले उसने स्वास्थ्य से वेदों को प्रकट किया तो ये भोक्ता ब्रह्म है आगे चलो और वो हम लोग हैं जीव अभोग्य ब्रह्म ए माया का संसार हम इसका भोग करते हैं ना आंखों से कान से रसना से त्वचा से मन से बुद्धि से इस संसार को ग्रहण कर रहे हैं ये भोग्य है और एक है प्रेरितरम प्रेरक ब्रह्म जिसको हम भगवान परमात्मा गॉड खुदा कहते हैं श्वेता चतुरोपनिषद पहले अध्याय का बारहवा मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद नौवे अध्याय का ग्यारहवा मंत्र ये जो मैंने रथ का मंत्र बताया था कठोपनिषद का ये पैंगलोपनिषद में भी मंत्र है चौथे अध्याय का पहला दूसरा तीसरा मंत्र फिर वेद कहता है जिश्व में चान्यो माया भगवान भी माईक है हम भी माइक है वाह वाह वाह वा, वा, वा, बराबर हो गए फिर तो नहीं उसकी नौकरानी है माया उसके अंडर में है और हम माया के अंडर में है इतना बड़ा अंतर है दोनों माया वाले आसमान माई वो माई संसार बनाता है और हम माई माया के अंडर में लट्टू की तरह नाचते हैं माया से बद्ध हैं कब से सदा से ये जीव की परिभाषा क्या है मायाधीन चेतन एक दिन मायाधीन नहीं हुआ इस जीव की ओरिजिनल स्थिति यही है माया के अंडर वाला अनुचित चेतन फिर वेद कहता है ये श्वेता चौथे अध्याय का नवा मंत्र द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनते विद्या विद्य निहित यत्र गुढ़े क्षरम त्विद्यामृतं विद्या विद्या इषते ईश् सोन्य तीन तत्व है विद्या अविद्या विद्या माने जीव अविद्या माने माया और ईशतें इन दोनों पर शासन करने वाला है भगवान यानी चार अक्षर और ब्रह्म अच्छा आप छोड़िए को गीता में आ जाएगी लोके चरस जाइयेक्षर एव क्षर सर्वा उच्चते उत्तम पुरुषस्तः परमात्मे जो लोग बिहर्तव्य ईश्वर यस्मा खर मोह तो मक्षरादीचोत्तम अतस्में लोक वेदे चथिता पुरषोत्तम यो मम संूढ़ो जाति पुरषोत्तम स सर्विदर्व न भारत इ गुह्यतम शास्त्र मैं नघ एतद् बुद्धिमान सात कृत कृत्य भारत गीता पंद्रह सोलह पंद्रह सत्रह पंद्रह अठारह पंद्रह उन्नीस पंद्रह बीस सब गीता के श्लोक कह रहे हैं कि तीन तत्व है एक क्षर एक अक्षर एक क्षर अक्षर पर शासन करने वाला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो ये रहस्य जान ले और मान ले काम बन जा। तो जान तो लिया है आप लोगों ने अनंत जन्म में अनंत बार लेकिन माना नहीं एक बार भी माना नहीं जाना जैसे इस समय जान रहे हैं ना ऐसे ही तमाम जन्मों में जाना है लेकिन माना नहीं ये जो जीव और माया है इन दोनों पर भगवान शासन करते हैं स्वतंत्र नहीं है ये यद्यपि भगवान ने जीव को बनाया नहीं भगवान ने माया को बनाया नहीं जीव ने भगवान को बनाया नहीं जीव ने माया को बनाया नहीं माया ने भगवान को बनाया नहीं माया ने जीव को बनाया नहीं ये तीनों बने बनाए है अनाधिकाल से लेकिन जीव माया ये दोनों भगवान के अधीन हैं। आधीन मानी क्या होता है आधीन माने उनकी शक्ति है शक्ति अहंकार प्रकृति रष्टापन्याम प्रकृति विद्य में महाबाह जगत गीता सात चार सात पांच गीता कह रही है एक माया इसको अपरा शक्ति कहते हैं अपरा माने निकृष्ट और जीव पराशक्ति माने उत्कृष्ट वो तो निकृष्ट क्यों है माया जड़ है जैसे है तो जड़ उसमें न इंद्रियां हैं न मन है न बुद्धि है न चेतना है। और जीव में तो सब कुछ है जैसे भगवान के शरीर है मन है बुद्धि है इंद्रियां है ऐसे हमारे भी है इसलिए पराशक्ति है पुराणों में भी ये बात मानी है विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा विद्या कर्म संज्ञान तृतीया शक्तुरुचते वेदों में पुराणों में विष्णु पुराण में कहा गया छह सात इकसठ एक, एक पराशक्ति है वो उनकी पर्सनल पावर है और एक दो शक्तियां जो मैंने बताया जीव और माया तो इन शक्तियों का वो शक्तिमान है इसलिए यह भी कहा जाता है कि बस एक ब्रह्म है एक भगवान है और कुछ नहीं है द्रव्यम कर्म च कालश स्वभाव जीव एवच च वासुदेवा परो ब्रह्म चान्योस्ती तत्वता दो पांच चौदह भागवत सब वासुदेव है सब श्री कृष्ण है और कुछ है ही नहीं जीव है जीव तो उनकी शक्ति है माया वो भी उनकी शक्ति है तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं हो सकती अग्नि की शक्ति क्या जलाना तो अग्नि से अग्नि की शक्ति को कोई अलग कर सकता है अरे अग्नि माने जलाने वाली उसी के अंतर भुक्त है कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध कोई सुगंध को अलग कर सकता है क्या तो शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही है इसलिए ऐसा भी कहा जाता है एकोरुद्रो नीयाथुरोका निशत ई शनि भी श्वेता शत्रोपनिष तीसरे अध्याय का दूसरा मंत्र एकम सद विप्रा बहुधा बदंत वेद कह रहा एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति वेद कह रहा मृत जो बहुधा कल्पयंत वेद कह रहा है एक एक मेवा द्वितीय ब्रह्म बस एक ब्रह्म है और फिर वही वेद कहता है नहीं दो हैं द्वा सुपरणा सुजा सखाया समानम वृक्षम पर बजाते कयोरन्या पिप्पलम स्वाद्यो अभिचा अभिचाकशीति चौथे अध्याय का छठवां मंत्र श्वेताशतरोपनिषद और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है तीसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र अर्थात दो पक्षी आपके हृदय में रहते हैं दो दोनों एक जाति के हैं चेतन वो विभूचित हम अनुचित लेकिन चित चित माने चेतन और दोनों एक जगह रहते हैं सात संबंध और एक जाति के हैं सा संबंध और वे दोनों पक्षी हैं और सख्य संबंध भी है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया वो सखा भी है हमारा ऐसा सखा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता हम पाप कर्म से कुत्ते की जोनी में गए गधे की जोनी में गए वो भी साथ जाता है देखो बेचारा कहा भगवान और कहा गधे का शरीर सुअर का शरीर मक्खी का शरीर वो सब जगह हमारे साथ रहता है और सदा ये आशा करता है कि पता नहीं कब ये मेरी शरण में आ जाए घूम जाए अभी यो है ये जीव है ये भगवान है ऐसे सबके हृदय में रहता है ये कर्म का फल वल नहीं भोगता है इसका कर्म ही नहीं कुछ ये खाली देख कर नोट करता है इसके कर्म को ऐसे कहता है घूम जा एक कहता है नहीं, वो है हमारी माया हम उधरे रहेंगे अनंत संत आए बहुत समझाया भगवान भी अनंत बार आए लेकिन हम तस् से नष्ट नहीं हुए तो दो भी है और तीन मैंने बताए आपको इतनी देर में कि ब्रह्म जीव माया तीन तत्व है तो एक भी है सही है दो भी है तो वो उसकी शक्ति है और तीन है तो वो भी उसकी शक्ति है इसलिए तीनों सही है जो ऐसा कहते हैं एक ही है वो गलत कहते हैं जो कहते हैं तीन ही है गलत कहते हैं एक भी है तीन भी है दो भी है सब सही हम आगे बताएंगे आपको कैसे सही तो वो ब्रह्म क्या है ब्रह्म शब्द का अर्थ समझ लीजिए ब्रह्म मान्य होता है ब्रीही और बृंगि धातु से मनन प्रत्यय होकर व्याकरण में ब्रह्म शब्द बनता है जिसका मतलब बृहति बृंग तत्परम ब्रह्म जो बड़ा हो और जो दूसरे को बड़ा करे ये दो काम स्वयं सबसे बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर दे उसका नाम ब्रह्म बृहत्वाच तद ब्रह्म विष्णु पुराण क्योंकि बड़ा माने क्या होता है अरे बड़ा माने क्या बड़ा अरे हम बड़ा कहते हैं संसार में दो चीज रख दो ये, दो चीज अब आपसे पूछा जाए बड़ी तोड़िया कौन है तो कह देंगे ये बड़ी अब इससे बड़ी आगे रख दो तो बड़ी कौन है ये नहीं है, है। गिर महान गिर अवधिर महान अवधेर नभो पहाड़ बड़ा होता है पहाड़ से बड़ा समुद्र होता है समुद्र से बड़ा आकाश होता है ये भगवान कितना बड़ा है तो वेद ने उत्तर दिया सत्य ज्ञान ब्रह्म तैतरी उपनिषद दूसरी बल्ली का पहला अनुबाक जो अनंत मात्रा का बड़ा हो यानी जिसकी लिमिट ना हो अंत ना हो अगर अनंत मात्रा का न होगा तो अनंत ब्रह्मांड को महाप्रलय में अपने अंदर कैसे लेगा तो अनंत मात्रा का ब्रह्म इसलिए वेद कहता है न तत्समस् दृश्य ते श्वेता शरोपनिषद छठवें अध्याय का आठवां मंत्र भागवत भी कहती है स्वयं त्वसातिशा यात्री न उसके समान कोई है न उससे बड़ा कोई है तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का एक्कीसवा श्लोक उसके समान भी नहीं है तो बड़ा होने का प्रश्न क्या आता है निरस्त साम्य अतिशय भागवत नतपत दो चार चौदह भागवत ग्यारह तैतालीस उसके बराबर कोई नहीं और वो दूसरे को बड़ा करता है वो कैसे वेद ने उत्तर दिया पर शक्ति विविध स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया उसके पास नेचुरल अनंत शक्तियां हैं शक्तियां उनमें सबसे बड़ी है स्वरूप शक्ति उसको पराशक्ति भी कहते हैं योग माया भी कहते हैं चित शक्ति भी कहते हैं अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं उसके द्वारा जब जो चाहे करे सोच कर प्रैक्टिकल नहीं सोचा संसार बन जाओ बन गया संसार का प्रलय हो जाओ हो गया सत्य संकल्प ऐसा है वो ब्रह्म और उसका असली रूप सुनो क्या है भ्रगुर वही बारुणी है अगि ब्रह्म के लड़के बारुणी भृगु अपने पिता के पास जाकर कहते हैं ब्रह्म क्या है कैसा होता है बताइए आप तो ब्रह्म ज्ञानी है उन्होंने कहा अच्छा सुन ले लेटिकल सुन ले तू भी ये तो भाई मानी भूतानी जायंतानी जीवंत तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व तीसरी बदली का पहला अनुवाकोपनिषद जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे संसार का पालन हो जिसमें संसार का लय हो उसका नाम ब्रह्म वेदांत में भी जब ब्रह्म के जानने की इच्छा किया अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र तो दूसरे ही सूत्र में परिभाषा किया ब्रह्म की जन्मा जता और शंकराचार्य ने उसका भाष्य किया सर्वज्ञात ब्रह्मण जगतो जन्मस्थिति स्थिति भंगम जिस सर्वज्ञ ब्रह्म से संसार का प्राकट हो पालन हो प्रलय हो वो ब्रह्म और भागवत में पहला श्लोक दिया जन्माद यार थे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव ये मुह्यंती तो किससे संसार पैदा होता है भ्रगु ने पूछा तो ने कहा बेटा ये रसगुल्ला नहीं है जाओ साधना करो भगवान की भक्ति करो वियोग में जलाओ पंचकोश, कोश अंत करण शुद्ध करो तब मालूम पड़ेगा गए बहुत दिन साधना की लौट के आए तो न गुरु जी समझ गए क्या समझ गए अन्नम ब्रह्मेद बिजानात अन्ना देव खल विमान भूतान जानंते अन्य जाता नीवंत अनंत अन्नम प्रयंत अन्न ब्रह्म है वरुण जी उन्होंने कहा अभी नहीं समझे जाओ फिर गए लौट के आए उन प्राणो ब्रह्मेद बेजानात प्राण ब्रह्म होता है।, तो नहीं है नहीं समझे फिर जाओ मनो ब्रह्मे की बेजाना मन ब्रह्म है नहीं समझे फिर जाओ विज्ञाना विज्ञानी भूतानी जयंती विज्ञान जाता जीवंत विज्ञानम प्रयंत जीवात्मा परमात्मा है नहीं समझे नए अब लौट के आए तो कहा आनंदो ब्रह्मे दिवे आनंदात खल भूतान आनंदे जाता आनंदम प्रियंत आनंद ही ब्रह्म है उन्हें कहा हाँ बेटा आप समझे तो संसार किससे पैदा होता है आनंद से किससे पालित है रक्षित है आनंद से किस में लय होगा आनंद में फिर भी आनंद का एक बिंदु नहीं मिला हम लोगों को <laughs> मैंने आप लोगों को कहा था ना प्रारंभ में आनंद सिंधु मध्य तव भाषा आनंद से पैदा हुए आनंद में बैठे हैं आनंद में लीन हो जाएंगे लेकिन आनंद नहीं मिलेगा वेदांत में भी पहले अध्याय के पहले पाद का तेरहवा सूत्र है आनंद आनंदमय और कैसा है ब्रह्म जी वो ऐसा है रसो वैसा रसगम हे वाइम लब्धानंदी भवती तैतरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का सातवां अनुभाग सवासा नाम रसतम परम क्षाद्योपनिषद एक एक तीन ये वेद मंत्र कह रहे हैं वो रस रूप है रस वही आनंद मन रस रस शब्द का दो अर्थ होता है रस्यते इतिरसा रसायती इतिरसा यानी आस्वाद्य भी है आस्वादक भी है भगवान का आनंद जीवों को भी मिलता है और भगवान भी अपना आनंद लेते हैं दोनों बातें हैं ये स्वरूप शक्ति से होता है और कैसा है ब्रह्म उसमें गुण हैं। ऐश्वर्य कैसा ऐश्वर्य स्वेतर शकल स्वामित्व सब प्रशासन करना ब्रह्मादिक कोई हो सब प्रशासन करते हैं भगवान श्री कृष्ण और माधुर्ज सर्वावस्था में माधुर्ज मार रहे तो भी माधुर्ज मुस्कुराते हुए बकासुर बकासुरूत खोपड़ासुर तमाम को मारा मुस्कुराते हुए और सर्वज्ञ भी है और भक्त बात्सल्य गुण भी है भक्त बचता भी है अनंत गुण है जो वा अनंत गुणान अनु सत बाल बुद्धि अगर कोई कहता है मैं भगवान के गुणों को गिन सकता हूं तो बोला बच्चा है वो अरे पृथ्वी के राज को गिन लो लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते ग्यारहवें स्कंद के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक गुणात्मन गुणान बिमा हितावतीर्णस्िरे दसम स्कंद के चौदाहवे अध्याय का सातवा श्लोक भगवान के गुणों को कोई नहीं गुण गिन सकता नुण नाम गुणस्ग मुह पहले स्कंद के अठारहवे अध्याय का चौदाहवा श्लोक अर्थात भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत कल्याण गुणात्म को सौ हाँ, और कैसा है ब्रह्म उस ब्रह्म के तीन स्वरूप होते हैं बदंत तत्व विदस्त तत्व यज्ञान अद्वयम ब्रह्मे की परमात्मे थी एक दो ग्यारह ब्रह्म के तीन रूप एक का नाम ब्रह्म एक का नाम परमात्मा एक का नाम भगवान तीन भगवान है नहीं नहीं भगवान तीन नहीं है एक ही भगवान के तीन रूप है माने उनकी शक्तियों में भेद है एक ही चीज है तीनों देखो पानी होता है हा और एक बर्फ होती है हाँ। और एक भाप होती है हाँ। तो कहीं कहीं भाप दी जाती है किसी मरीज को और कहीं कहीं बर्फ रखा जाता है और कहीं पानी पिलाया जाता है तीनों का अलग अलग उपयोग है ना हाँ। है तीनों एक चीज ऐसे ही जिसमें दो शक्ति प्रकट हो केवल अपनी सत्ता की रक्षा और अपना स्वरूप आनंद प्राप्त करना उसको कहते हैं ब्रह्म और जिसमें नाम भी हो रूप भी हो गुण भी हो तमाम शक्तियां प्रकट हो सगुण साकार महाविष्णु वो परमात्मा है और जिसमें सब शक्तियां प्रकट हो लीला भी हो परिकर भी हो भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण के ही ये और दो रूप हैं परमात्मा और ब्रह्म पूर्ण शक्तियों का प्राकट्य श्री कृष्ण भगवान में और कुछ कम लेकिन अधिक शक्तियों का प्राकट्य परमात्मा में और केवल दो शक्तियों का प्राकट ब्रह्म में होता है ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं परमात्मा के उपासक को योगी कहते हैं और भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं जो आप लोग कर रहे हैं और ये भगवान जो है श्री कृष्ण सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है क्या मतलब सजातीय भेद शून्य माने इनका बराबर की जाति वाला कौन है चेतन जीव है वो उनकी शक्ति है कोई भेद नहीं फिर वो शासक भी है जीव के और विजातीय माया है वो भी उनकी शक्ति है वो भी उनके शासक है माया के भी और स्वगत भेद भी नहीं जैसे हमारे दो चीज है ना एक शरीर एक हम लेकिन भगवान दो नहीं होते वो भगवान ही स्वयं शरीर बन गए देह देही भेद भगवान में नहीं है इसलिए स्वगत भेद शून्य भी है और कैसे हैं वे ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि यदा पश्चिम पश्च्य रुक्म वर्णम करतार मीशम पुरुषम ब्रह्म योनिमुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के पहले खंड का तीसरा मंत्र ये मंत्र कहता है कि ब्रह्म की योनि है यानी ब्रह्म इन्हीं का स्वरूप है इनके अंदर है ये ब्रह्म के स्वामी हैं, जैसे प्रकाश ये आप देखते और एक सूरज होता है सबसे बड़ा प्रकाश उसी से प्रकाशित ये सारे प्रकाश ऐसे ही श्री कृष्ण के ही स्वरूप है परमात्मा और ब्रह्म तो ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम अमृत गीता चौदह सताइस और कैसा है ब्रह्म ओ एक भी है और अनंत रूप से प्रत्येक जीव के भीतर भी है और अनंत अवतार लेके भी अनंत ब्रह्मांड में रहता है एक बहुधा विभा गोपाल तापनी उपनिषद बहुमूर्तियमूर्तिक दसव स्कंद के चालीसवे अध्याय का सातवा श्लोक अरूपायोरूपाय रूपा योरूपाय नम आश्चर्य कर्मण आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय का नवा श्लोक अर्थात वो एक भी है अनंत भी है अरे शंकराचार्य ने मान लिया कि यद्यपि साकारो तथई का देशी विभाति जदुना सर्वगता सर्वात्मा तथा प्य सच्चिदानंदा वो दिखाई पड़ते हैं श्री कृष्ण एक जगह यहां दिखाई दे रहे हैं वहा नहीं है इधर नहीं जैसे आप लोग लेकिन वो सब जगह हैं, एक से तभी तो राक्षस के खंभे से प्रकट हो गए प्रहलाद के आगे और सोलह हजार एक सौ रानियों में सोलह हजार एक सौ रूप में विवाह किया साथ रहे और कैसा है वो ब्रह्म सगुण भी है निर्गुण भी है दोनों बातें हैं उसमें यस्त निर्गुण शास्त्रीश्वरा हे या प्राकृतुर्णीन मुच्य पद्म पुराण अदृश्य रूप से चर्म चक्षुषापन्ते वेदा सर्वे महेश्वर पद्मपुराण क्या मतलब ये चर्म चक्षु जो हम हम लोगों की आंख है इससे वो नहीं दिखाई पड़ता इसलिए उसको हम कहते हैं निरूप आरूप निराकार दिव्य दृष्टि हो तो दिखाई पड़ जाए इसलिए वो निराकार भी है साकार भी है निर्गुण भी है सगुण भी है निर्विशेष भी है सविशेष भी है और कैसा है ब्रह्म सबका कारण है गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्मिता पांच एक संसार का प्रारंभ कहा से हुआ भगवान से भगवान से ब्रह्मा हुआ वो पुरुष होते होते होते संसार बना तो जब प्रलय होगा तो अपने अपने रीजन में सब मिलते जाएंगे पृथ्वी जल में जल तेज में तेज वायु में वायु ऐसे मिलते मिलते महान अहंकार में अहंकार प्रकृति में प्रकृति ब्रह्म में और ब्रह्म का कारण कोई नहीं विचारे का उसका कोई कारण नहीं उसका कोई आधार नहीं वो सब का आधार है एको देवा देव सर्वूतेषु गूढ़क्ष लोकाधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य छठवें अध्याय का ग्यारहवें मंत्र श्वेता और वो लीला पुरुषोत्तम भी है तम देवता परमच द श्वेताशतरोपनिष्ठ छठवें अध्याय का सातवां मंत्र और वो कर्षक है खींच लेता है सबको अरे अपने आप को भी खींच लेता है औरों की कौन कहे विस्मापनम स्वस्थ च सऊ भगर थे तीन दो बारा भागवत अपने रूप को देखकर कर मैं इतना सुंदर हूं रूप देखी आपना रो कृष्णे रो होय चमत्कार आस्वादी से उठे मने काम अपना आपने चाहे करीते आलिंगन अपना आलिंगन करने को व्याकुल हो जाते हैं और ब्रह्मादिक मोहित हो गए ये कौन सा आश्चर्य है और उसके लोक भी है लोक है यद गक्वा नद धाम परम गीता पंद्रह छे लोकेश काले मुकोपन तीन दु छे अन स्वर्ग लोके जे ये जे प्रतिष्ठत कनोपनिष् चार नौ अस्मोका क्रम्य अमुस्म स्वर्गे समभवत् समभवत् समभवत। उपनिषद तीन एक चार दिव्य ब्रह्मपुरे आत्मा प्रतिष्ठिता मुंडकोपनिषद दो दो सात सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परम पदम सुबालोपनिषद का छठवा मंत्र और गोपाल तापनी उपनिषत् सातवां मंत्र और भागवत में भी बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया तीन पंद्रह चौदह नाया कि मुता परे हरे रनुव्रता यत्रिता सुरा, भागवत दो नौ दस न रजस्तमश्च न वैविकारो न महान प्रधानम भागवत दो, दो सत्रहजमान स्वरुचर्वत चार बारह छत्तीस भागवत इस शास्त्र वेद कह रहे हैं उसके दिव्य लोक हैं अपने यत्र गावो भूरी श्रृंगा अयासा आयासा अस्तु ऐसे अनंत गुणों और शक्तियों से युक्त वो ब्रह्म भगवान कृष्ण है और विशेष बातें कल बताई जाएंगी बोलिए लाडली लाल की